ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय उन्नीस ध्यान निष्ठ जीवन की अनिवार्य करते हमारा प्रस्तुत कार्य सर्वप्रथम हमारे लिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक आदर्श स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष हो सांख्य नामक पुरातन दर्शन प्रणाली के अनुसार केवल दो मूल तत्व हैं पुरुष अथवा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा तथा प्रकृति वेदांत के अनुसार मानव का चैतन्य तत्व आत्मा है तथा सभी आत्माएं अनंत सर्वव्यापी परमात्मा या ब्रह्म की अंश है अतः वेदांत के अनुसार आत्मा साक्षात्कार का अर्थ भगवत साक्षात्कार है जो लोग आत्मा और आत्माओं की आत्मा परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उनका लक्ष्य परमात्मा के साँस स्वयं में तथा सभी प्राणियों में एकत्व स्थापित करना है सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात्कार हमारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है छात्रावस्था में जब हम श्री कृष्ण के महान शिष्यों के पास गए तो उन्होंने हमारे सम्मुख आत्म साक्षात्कार का आदर्श प्रस्तुत किया लेकिन आत्म साक्षात्कार से उनका अर्थ किसी वस्तु का निराकरण नहीं था उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्ति जितना ही अपने उच्चतर आत्मा के निकट जाता है उतना ही वह परमात्मा का तथा उसके सभी में अभिव्यक्ति का अनुभव करता है और तब व्यक्ति परमात्मा की सभी में सेवा करना चाहता है लेकिन इसके पहले व्यक्ति को प्रार्थना और उपासना की सहायता से आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा अपनी आत्मा तथा सर्वान्तरयामी परमात्मा के स्वरूप की स्पष्ट धारणा प्राप्त करनी चाहिए अब जब यह लक्ष्य है तो प्रश्न उठता है यह कौन सा मार्ग चुने हम कौन सा मार्ग चुने और इस विषय में भी उन्होंने हमारे सम्मुख मोक्ष और सेवा का द्विध आदर्श प्रस्तुत किया कर्म और उपासना दोनों साथ साथ किए जाने चाहिए कर्म को सर्वांतर्यामी परमात्मा की सेवा के भाव से किया जाना चाहिए हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि उन्हें कैसे करें विभिन्न कर्तव्यों को कैसे निभाएं, विभिन्न कर्मों के द्वारा आध्यात्मिक लाभ कैसे उठाएं? पहले तो कर्म को कर्तव्य के भाव से करना चाहिए सभी परिस्थितियों में कर्तव्य पालन करना चाहिए और तब जो जो प्रगति करोगे हमें अनुभव होगा कि हमें अपने कर्मों के फल सभी फलों को सर्व सर्वकर्माध्यक्ष परमात्मा को समर्पित करना चाहिए तब एक समय आता है जब हम प्रश्न करते हैं हम कर्म क्यों करें और उत्तर भी भीतर से फूट पड़ता है भगवत प्रत्यर्थ और ऐसा भी समय आ सकता है जब हम परमात्म सत्ता को हमारे अंदर बाहर परिव्याप्त अनुभव करने लगे जब हम परमात्म शक्ति के जो ईश्वरी शक्ति जगत कल्याण हेतु कार्यरत रहती है उसके प्रचार के माध्यम बन जाते हैं आध्यात्मिक पिपासा जगाओ जिस प्रकार कर्म सही दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए उसी प्रकार उपासना भी सही ढंग से की जानी चाहिए हम सभी को किसी न किसी प्रकार का कर्म करना पड़ता है कर्म अनिवार्य है लेकिन कठिनाई यह है कि उपासना ऐच्छिक है हम में से अधिकांश को किसी प्रकार की उपासना जब अथवा ध्यान करने की इच्छा नहीं होती और यही छेद की बात है यदि हमें आध्यात्मिक क्षुधा होगी तो हम आध्यात्मिक आहार देना चाहेंगे हम देह को आहार देते हैं हमें देह को अच्छा पौष्टिक अन्न प्रदान करना चाहिए हम अध्ययन द्वारा मन को आहार प्रदान करते हैं विचार शुभ होने चाहिए इसी प्रकार आत्मा को भी आहार देना चाहिए कैसे उपासना जप ध्यान के अभ्यास द्वारा श्री रामकृष्ण की एक कथा है एक बच्चा सोने वाला था और उसने कहा माँ जब मुझे भूख लगे तो मुझे जगा देना माँ ने उत्तर दिया मुझे यह करना नहीं पड़ेगा तुम्हारी भूख ही तुम्हें जगा देगी जीव के विकास के क्रम में एक समय आता है जब हम आध्यात्मिक क्षुधा का अनुभव करते हैं तथा अनादि निद्रा से जाग उठते हैं लेकिन मात्र जागना पर्याप्त नहीं है हमें कार्य में लग जाना चाहिए मुझे मां शारदा देवी की एक अपूर्व उक्ति स्मरण हो आई है कमरा विभिन्न खाद्य सामग्री से भरा हो लेकिन उन्हें पकाना होगा जो पहले पकाता है उसे भोजन भी पहले मिलता है हम में से बहुत से आलसी हैं और समय पर पकाना नहीं चाहते देर से संध्या को पकाना चाहते हैं और कुछ इतने आलसी हैं कि भूखे मर जाए तो भी न पकाएंगे स्वाभाविक वे आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं पाते और दुखी होते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेश जब हम शांत बैठकर किसी प्रकार की मानसिक उपासना जप या ध्यान करते हैं तो सर्वप्रथम कई बाधाएँ आती हैं यह स्वाभाविक है जैसा स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे यहाँ मैं स्वामी ब्रह्मन जी के उपदेशों की पुस्तक ध्यान धर्म तथा साधना में कुछ अंश पढ़ता हूँ वे कहते हैं प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत जब ध्यान करना किसी भिन नागा किसी दिन नागा मत करना मन बालक के समान चंचल होता है लगातार इधर उधर भागता रहता है उसे बार बार खींचकर इष्ट के ध्यान में निमग्न करना इसी तरह दो तीन वर्ष कर करने पर देखोगे कि हृदय में अनिर्वचनीय आनंद आने लगा है मन भी शांत हो रहा है पहले पहल जब ध्यान निरस ही लगता है परंतु औषधि सेवन के समान जबरदस्ती मन को इष्ट चिंतन में निमग्न रखना चाहिए तब कहीं धीरे धीरे आनंद का अनुभव होगा परीक्षा में सफल होने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं पर भगवान लाभ उसकी तुलना में कहीं अधिक सहज है प्रशांत अंतकरण पूर्वक सरल भाव से भगवान को पुकारना चाहिए जिस शिष्य से उन्होंने ये बातें कही उसने कहा कभी कभी घोर निराशा आ जाती है ऐसा लगता है कि जब करने पर भी जब कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो सब फिजुल है स्वामी ब्रह्मन जी ने आशा बंधाते हुए कहा नहीं नहीं निराश होने की कोई बात नहीं है कर्म का फल तो अनिवार्य रूप से मिलता है जबरदस्ती करो या खूब भक्ति के साथ करो नाम जब करने से उसका फल होगा ही कुछ काल नियमित रूप से अभ्यास करो ध्यान से केवल मन की ही शांति होती है ऐसी बात नहीं है उसे शारीरिक लाभ भी होता है पहले पहल ध्यान करना मानो मन के साथ युद्ध करने के समान है चंचल मन को धीरे धीरे स्थिर कर इष्ट के पाद पदवों में लगाना चाहिए इस अभ्यास से कुछ समय बाद सिर थोड़ा गर्म हो जाता है इसीलिए पहले पहल अधिक ध्यान धारणा करके मस्तिष्क से ज़्यादा परिश्रम लेना ठीक नहीं वह सब कुछ बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए कुछ दिन इस तरह नियमित अभ्यास करते रहने से जब ठीक ठीक ध्यान होने लगेगा तब दो चार घंटे लगातार एक आसन में बैठकर ध्यान धारणा करने से भी कोई कष्ट नहीं होगा वरन गाढ़ी नींद के बाद शरीर और मन जैसे रिफ्रेश ताज़ा हो जाते हैं उसी प्रकार का अनुभव होगा और हृदय में एक आनंद का प्रवाह बहता रहेगा शरीर के साथ मन का बहुत ही निकट का संबंध है खान पान के दोष के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और रूप ध्यान धारणा का अभ्यास भी संभव नहीं हो पाता तभी तो खान पान के संबंध में इतने आचार विचार हैं ध्यान करना क्या सहज बात है किसी दिन थोड़ा अधिक खा लेने से मन एकाग्र नहीं हो पाता काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि ऋपुओं को दबाकर रखना पड़ता है तब कहीं ध्यान करना संभव हो पाता है इन रुपयों में से एक के भी सिर उठाने से ध्यान नहीं हो पाएगा ध्यान किए बिना मन स्थिर नहीं होता और मन स्थिर न होने से ध्यान नहीं होता मन स्थिर होने पर ध्यान करेंगे ऐसा सोचने पर से ध्यान करना फिर कभी होगा ही नहीं दोनों एक साथ करने होंगे ध्यान के समय ऐसा सोचना कि सब मिथ्या है इस तरह चिंतन करते करते क्रमशः मन में सद्भावनाओं के इम्प्रेशन संस्कार पड़ेंगे असद्भावनाओं को जैसे जैसे मन से निकालोगे वैसे वैसे उसमें सद्भावनाएं आती जाएंगी यदि भगवान लाभ करना चाहते हो तो धैर्य धारण कर साधना करते जाओ समय आने पर सब होगा परमात्मा का साक्षात्कार होने पर सिद्ध पुरुष शांति और आनंद की उपलब्धि करता है तथा इस शांति और आनंद का अपने सहमानवों में वितरण करता है स्वामी ब्रह्मानंद जी ने इस आदर्श को तथा उसकी प्राप्ति के लिए अनुकरणीय साधना पद्धति को भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है